महाभारत शांति पर्व चतुपंचाश्त तमोध्याय भगवान श्री कृष्ण और भीष्म जी की बात की जन्मे जय उच धर्मात्मे महावीर्संधे जितात्म देव्रते महाभागे सरतलगतेच्युते शयाने वीरशयनेस्मे शांतनुनंद गांगेये काह कथा पर्युपासी का वीर समागमे हतेषु सर्वैन्यु तक संस महाबुदी जन्मे जैने पूछा महामने धर्मात्मा महापराक्रमी सत्य प्रतिज्ञ जितात्मा धर्म से कभी च्युत न होने वाले महाभाग शांतनु नंदन गंगा कुमार पुरुष देवव्रत भीष्म जब वीर सैया पर सो रहे थे और पांडव उनकी सेवा में आकर उपस्थित हो गए थे उस समय वीर पुरुषों के उस समागम के अवसर पर जबकि उभय पक्ष की संपूर्ण सेनाएँ मारी जा चुकी थीं कौन कौन सी बातें हुई यह मुझे बताने की कृपा करें वै सम्पाच सरप गिस्मे कौरवाणाम धुरंधरे आ जगम सिद्धाम नारद प्रमुखाण वै वे जी ने कहा नरेश्वर कौरव कुल का भार वहन करने वाले भीष्म जी जब वाणसैया पर सो रहे थे उस समय वहां नारद आदि सिद्ध महर्षि भी पधारे थे अत सृष्टाच राजो युधिष्ठिर ऋत्राष्ट्रच कृष्ण भीमन यमस्तथा ते भी गम्या महात्मा भरता पितामहम अन्वोचंत गांगेयम महाभारत युद्ध में जो लोग मरने से बच गए थे वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धित्राष्ट श्रीकृष्ण भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव ये सभी महामुषि पुरुष पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाले भरतवंशियों के पितामह गंगानंदन विष्ण जी के पास जाकर बारंबार शोक प्रकट करने लगे मुहूर्तम इव चाध्या वाच सर्वां चाणवान चा पार्थिवान तब दिव्य दृष्टि रखते वाले देवर्षी नारद ने दो घड़ी तक कुछ सोच विचार कर समस्त पांडवों तथा मरने से बचे हुए अन्य नरेशों को संबोधित करके कहा अस्तमेते भरत नंदन युदेटि तथा अन्य भोपाल गण मैं आप लोगों को समयचित कर्तव्य बता रहा हूँ आप लोग गंगा गंगानंदन भीम जैसे धर्म और ब्रह्म के विषय में प्रश्न कीजिए क्योंकि ये भगवान सूर्य के समान अस्त होने वाले हैं अयम प्राणानुस्तम सर्वे अनुप्रेक्ष कृष्णा ही विविधा धर्मान चातुर्वर्ण से अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं अतः आप सब लोग इनसे अपने मन की बातें पूछ ले क्योंकि ये चारों वर्णों के संपूर्ण एवं विभिन्न धर्मों को जानते हैं ए समृद्ध पर लोकान् संपनोते तनु तम शीघ्र ध्व संशयान मन से अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और अपने शरीर का त्याग करके उत्तम लोकों में पदार्पण करने वाले हैं अतः आप लोग शीघ्र ही इनसे अपने मन के संदेह पूछ वे मुक्त नारे नीस्म में शक्न भिक्षा चक्रु परस्परम वह सम्पान जी कहते है राजन नारद जी के ऐसा कहने पर सब नरेश भीष्मी के निकट आ गए परंतु उन्हें उनसे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ वे सभी एक दूसरे का मुह ताकने लगे अथो ऋषि के नु देव के पुत्राशक्त प्रस्तुम पिताम तब पांडुपुत्र ने ऋषिकेश की ओर लक्ष्य करके कहा दिव्य ज्ञान सम्पन्न देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पितामह से प्रश्न कर सके अव्याहर यद्रेष्ठ तुम अग्रे मधुसूद तुम हिन्त सर्वेशम सर्वधर्म विद्युत फिर श्रीकृष्ण से कहने लगे मधुसूदन यदि श्रेष्ठ आप ही पहले वार्तालाप आरंभ कीजिए तात हम सब लोगों में संपूर्ण धर्मों के श्रेष्ठ ज्ञाता है पांडुनंदन युद्ध के ऐसा कहने पर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्जय विष्णु जी के निकट जाकर इस प्रकार बातचीत की वास्तव कच्छ सुखे रजनी राज सत्तम विस्पृष्ट लक्षणा बुद्धि कच्चिचपस्थिता तब भगवान श्री कृष्ण बोले नृप्रेष्ठ भीष्मी आपकी रात सुख से बीती है ना क्या आपको सभी ज्ञातव्य विषयों का स्पष्ट रूप से दर्शन कराने वाली निर्मल बुद्धि प्राप्त हो गई कस्य सर्वाणि दाचते व्याकुलं कशिज्ञानी क्या आपके अंतरकरण में सब प्रकार के ज्ञान प्रकाशित हो रहे हैं आपके हृदय में ज्ञान ग्लानी तो नहीं है आपका मन व्याकुल तो नहीं हो रहा है दाहो मोहश्रम सेलमोज्ला तथा ऋजा तव प्रसादा सद्य प्रतिगतानि मे भी बोले विष्णुनंदन आपकी कृपा से मेरे शरीर की जलन मन का मोह थकावट विकलता ग्लानी तथा रोग ये सब तत्काल दूर हो गए थे यूतम भविष्य परम अद्युत तत्सर्व अनुप्या पाड़ फल परम तेजस्वी पुरुषोत्तम अब मैं हाथ पर रखे हुए फल की भांति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की सभी बातें सुस्पष्ट रूप से देख रहा देखरा वेदोक्ता से धर्म वेदिग्ता सेवान्प्रपा वरदान्युत अच्युत वेदों में जो धर्म बताए गए हैं तथा वेदांतों उपनिषदों द्वारा जिनको जाना गया है उन सब धर्मों को मैं आपके वरदान के प्रभाव से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ देश जाति कुला नाम चर्म जनार्दन जनार्दन शिष्ट पुरुषों ने जिस धर्म का उपदेश किया है वह भी मेरे हृदय में स्फूरित हो रहा है जाति और कुल के धर्मों का भी इस समय मुझे पूर्ण ज्ञान है चतुर्ष्वाश धर्मेश सकान अवगछा केशव चारों आश्रमों के धर्मों में जो सारभूत तत्व है वह भी मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है केशव इस समय मैं संपूर्ण राजधर्मों को भी भली भांति जानता हूँ यक्तव्यम तदव्या जनादन तव तो प्रसादाध्य शुभा मनो में बुद्धि जनार्दन जिस विषय में जो कुछ भी कहने योग्य बात है वह सब मैं कहूँगा आपकी कृपा से मेरे हृदय में निर्मल मन और कल्याण में बुद्धि का आवेश हुआ है समावृत तुध्यान ध्यय समर्थोस्म तत्प्रसादा जनार्दन जनार्दन आपके निरंतर चिंतन से मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि मैं जवान सा हो गया हूँ आपके प्रसाद से अब मैं कल्याणकारी उपदेश देने में समर्थ स्वयं श्रेयो न प्राह पांडवम कल्याण माधव माधव तो भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही पांडुपुत्र युधिष्ठ को कल्याणकारी उपदेश क्यों नहीं देते हैं इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं यीघ्र बताइए वास यश सहयच कौरव मत्सर्वे भिन्न वृत्ता भाव सदसदात्मका भगवान श्री कृष्ण ने कहा कु आप मुझे ही यश और श्रेय का मूल समझे संसार में जो भी सत और असत पदार्थ है, है शीतान शुचंद लोके को विस्मीष्यति तथा युन ए मई को विस्मीष्यति चंद्रमा शीतल किरणों से संपन्न है यह बात कहने पर जगत में किसको आश्चर्य होगा अर्थात किसी को नहीं होगा उसी प्रकार सम्पूर्ण यश से सम्पन्न मुझ परमेश्वर के द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो उसे सुनकर कौन आश्चर्य करेगा आधेयम तो माया भूजो महादुते तथो में विपुला बुद्धि स्वयं भीषम समर्पिता महातेजस्वी भीष्म मुझे इस जगत में आपके महान यश की प्रतिष्ठा करनी है अतः मैंने अपनी विशाल बुद्धि आपको समर्पित की है या पृथ्वीपाल पृथ्वी सा ध्रुवा तबत्वा क्षया कृतलोकान्नुचरिष्यति भूपाल जब तक यह अचला पृथ्वी स्थिर रहेगी तब तक संपूर्ण जगत में आपकी अक्षय अच्छा कृर्ति विख्यात होती रहेगी यम लक्ष्य से भी पांडवाजाते वेद प्रवाद इवते वह वेद के सिद्धांत की भांति इस भूतल पर मान्य होगा जिन प्रमाणेन योग क्षत्यात्मां फल सर्व पुण्या भविष्य जो मनुष्य आपके इस उपदेश को प्रमाण मानकर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 पुण्यों का फल प्राप्त करेगा भिष्म इसीलिए मैंने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि जिस किसी प्रकार से भी आपके महान यश का इस भूतल पर विस्तार हो यावधि पृथते लोके यशो भविताव त भवति जगत् में जब तक भूतल पर मनुष्य के यश का विस्तार होता रहता है तब तक उसकी परलोक में अचल स्थिति बनी रहती है यह निश्चय है। ते नरेश्वर मरने से बचे हुए भूपाल आपके पास धर्म के जिज्ञासा से बैठे हैं आप इन सबको धर्म का उपदेश करें आपकी अवस्था सबसे बड़ी है आप शास्त्र ज्ञान तथा सदाचार से संपन्न हैं साथ ही समस्त राजधर्मो तथा अन्य धर्मों के ज्ञान में भी आप कुशल हैं जन्म प्रभृतम ज्ञातारम सर्वधर्मा विधु सर्व पार्थिवा जन्म से लेकर आज तक किसी ने भी आप में कोई भी दोष अर्थात पाप नहीं देखा है सब राजा इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं। राजन्द्रोहि हैयावश्यम अशेषत राजन आप इन राजाओं को उसी प्रकार उत्तम नीति का उपदेश करें जैसे पिता अपने पुत्र को सद्धर्म की शिक्षा देता है आपने देव ताओं और ऋषियों की सदा उपासना की है इसलिए आपको अवश्य ही संपूर्ण धर्मों का उपदेश करना चाहिए धर्मम शुश्रूष्य पृष्ठ वक्तव्यम वक्तव्यं चेती धर्म महुर्मणीषि मनीषी पुरुषों ने यह धर्म बताया है कि श्रेष्ठ विद्वान पुरुष से जब कुछ पूछा जाए तो उसे उचित है कि वह सुनने की इच्छा वाले लोगों को धर्म का उपदेश दे अप्र कष्टो दोषो ही भविता प्रभो तस्मा पुत्रैश पौत्र धर्मान पृष्टान सनातना विद्वान जिज्ञासन स्व प्रब्रोही भरत शभो जो मनुष्य जानते हुए भी पूर्वक प्रश्न करने वाले को उपदेश नहीं देता उसे अत्यंत दुखदायक दोष की प्राप्ति होती है अतः भरत धर्म को जानने की इच्छा वाले अपने पुत्रों और पौत्रों के पूछने पर उन्हें सनातन धर्म का उपदेश करें क्योंकि आप धर्म शास्त्रों के विद्वान है इस श्री महाभारत शांति पर बढ़ी राजधर्मानुशासन पर बढ़ी कृष्ण वाग्य चतुपंचाशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक चौवनवा अध्याय पूरा हुआ